शंकरं ष्टौ पर शिदाननंद विग्रह शचार्यं बातरायन पुनः पुनः ईश्वरों कुरात में थे मोती टीका में अंतिम पंक्ति में ये कहा गया कि परमेश्वर पंचतन्मात्रादि और सभी का लिंग शरीर और विराट का स्थूल शरीर ये सब ईश्वर इस साक्षात इसके लिए करता है और इतर निखिल प्रपंच उत्पत्ति के लिए हिरण्य के द्वारा तभी हिरण्य के द्वारा ईश्वर सृष्टि करेंगे अभी शंका करने वाला कहता है कि नू हिरण्य परेश मूर्ति त्रय अंतर्गत तुय कथम जीव परमेश्वर हिरण्य को भी बनाएगा तो हिरण्य भी जीव हो गया शंका करने वाला कहते हैं कि हिरण्य गर्भ तो परेश मूर्ति त्रय जो सृष्टिकर्ता पालन करता और संहार करता जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहते हैं ये हिरण्य तो उसी कोटि में आता ईश्वर कोटि में आता है होने से ये जीव कैसे हो गया शंका करने से मूल में उतर देते हैं हिरण्य गर्भो नाम मूर्ति त्रयाद अन्य प्रथमो जीवः तो हिरण्य गर्भ है ये मूर्ति तो ये ईश्वर कोटि में नहीं है ये तो जीव है इसका तो जन्म होता है प्रथमो जीव टीका में अत्र प्रमाणम आह इस विषय में प्रमाण देते हैं सवे शरीरी प्रथम सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूता स शरीरी ओ हिण्यगर्भम शरीर शरीर तो उत्पन्न होने वाला प्रथम जीव है वो सवे पुरुष उच्यते उसी को हिरणमय पुरुष भी कहीं कह दिया जाता है हिण्य स आदि कर्ता भूताना भूतों के लिए वो प्रथम सृष्टा है तो आगे तो सब प्रजापति आ जाएंगे प्रजापति मरीची इत्यादि ये सब आगे सृष्टि करेंगे किंतु ये जो हिरण्य हुआ वो आदिकर्ता हिरण्य गर्भ अर्थात तो विराट क्योंकि शरीर ही कहा गया स्थूल शरीर भूतान स कर्ता भूतान अग्रे समवर्त तो वो पहले वो था पहले था अर्थात पहले उसका जन्म हुआ वही ब्रह्मा है माण कहा जाता उसको सम अवर्त ये लंग में पहले वो था पहले था अर्थात पहले जन्म हुआ उसका ठीक है मैं शरीरी इति श्रुतिया तस्वधारणा मूर्ति त्रया अन्य श्रुति प्रमाणम भाव सभी शरीरी प्रथम का आ गया शरीरी हो गया अर्थात जीवकोटी में आ गया से जीवत्व अवधारणा जीवत्वधारणा निश्चयात अन्यत्वे इसलिए ये से भिन्न है ही प्रमाण इस विषय में प्रमाण है आ, आगे दे दिया मूल में हिरण्यगर्भ भूतस्य योनि ऐसे आगे है हिरण्यगर्भ अग्रे समत इत्यादि श्रुते इत्यादि आदि कहा उसके लिए टीका कहते हैं ब्रह्मा देवान प्रथमं संभव ये मुंडो का प्रथम मंत्र है देवान देवान निर्धारण है देवताओं के बीच में प्रथम संभव संभवुव ब्रह्म का उत्पन्न उत्पत्ति पहले हुआ इत्यादिया श्रुतिर पदा देया ये सब श्रुति पद से आदेया ग्रहणिया सृष्टि प्रतिपादन उपसंहार पूर्वकं प्रलय निरूपण प्रति जानित सृष्टि का प्रतिपादन अब तक तो किया जा रहा था उसका उपसंहार करके आगे प्रलय का निरूपण आरम्भ करेंगे मूल में एवं भूत भौतिक सृष्टि निरूपिता भूत और भौतिक सृष्टि इदानी प्रलयो निरूप्य सृष्टि के बाद प्रलय कहेंगे अच्छा मूल में आगे प्रलयो नाम त्रैलोक्य नाश सतुर्विध नित्य प्राकृत नैमित्तिक इति चार प्रकार की नित्य प्राकृत नैमित्तिक इसको टीका में कहते हैं त्रैलोक्य नाश जो मूल में कहा गया त्रैलोक्य कहने से भूलोके अधर्भाव जो अतल वितल सुतल तला तल रसातल महातल पातल ये सात भू में आगे और स्वरलोके तद उपरिष्ठा नाम भूर्भुवस्व आगे मह जन तप सत्य ये चार लोक स्वर लोक में अंतर्भाव हो जाएंगे इति अभी त्रिलोकी तीन लोक हो गया त्रिलोकी पक्ष में सलय नित्यादि भेदे मूल में कहा त्रिलोक नाश सतुर्विधा टीकाकार कहते हैं अगर त्रिलोक कहना है तो चतुर्विध नहीं हो पाएगा त्रिविध होगा तो क्यों होगा इसमें त्रिलोक होने से नैमित्तिक प्रलय नहीं रहेगा नैमित्तिक प्रलय होता है निमित्त सती प्रलय निमित्त अर्थात ये हिरण्य ब्रह्मा जी जब सो जाएंगे नित्य प्रलय प्रतिदिन होता है सुसुक्ति और प्राकृतिक प्रलय हो गया जब हिरण्यगर ब्रह्मा का जब आयु समाप्त तो हो जाएगा प्रकृति में लय हो जाएंगे सब दूसरा हो गया नैमित्तिक निमित्त होने पर निमित्त हो गया ब्रह्मा जी का रात हो जाना चतुर्थ तो हो गया आत्यंतिक मूल में जो चार प्रकार के दिया आत्यंतिक ज्ञान होने से अत्यंत प्रलय अत्यंत अर्थात तो फिर और पुनः सृष्टि नहीं है इसमें से जो नैमितिक प्रलय है प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मा जी का भी नाश हो जाएगा मतलब वो तो उसका आयु पूरा हो गया मृत्यु हो गया ब्रह्मा का मृत्यु हो गया अर्थात वो ब्रह्मा मुक्त जीवन है जीवन मुक्त है तो मुक्त हो गया उस समय में सब कुछ प्रकृति में लय हो जाएगा किंतु तो नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा जी का लय नहीं होता है सो जाने से लय नहीं हुआ इसलिए कहते है कि अभी नैमितिक प्रलय में भूर भूव इतने लोगों का नाश होगा चौदह भूवन से नीचे वाला सात और भूर भूव ऊपर जो महर जन तप ये चार रहेंगे तो ये चार रहेंगे किंतु भूर भूव ये जो प्रलय होगा प्रलय होगा अर्थात तो सब जल जाएगा तो जल जाने से सब जो राख बन जाएगा इतना राख नहीं अंगार बन जाएगा इतना गर्म होगा कि मोहर लोक वाला भी और वहां नहीं रह पाएंगे नहीं रह करके वो सब जनलोक में चले जाएंगे, ऐसे पुराण में कहा जाता है तो अभी भूर भूवश इतने तो नाश हो गया महरलोक वाले भी वो लोक तो गर्म हो जाता है नाश नहीं होता है वहां का जो अधिवासी लोग वो सब जनलोक में चले जाते हैं जनलोक में अपने अधिवासी थे अभी महरलोक वाले आगे और जो तपह सत्य सत्य जो ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्म लोक वो दोनों ऐसा ही रहेगा उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो अभी जब त्रिलोक कहेंगे तो स्वर लोक में मोहर जन तपस्त आ गया तो अभी अगर लोक का नाश होगा स्वर्ग लोक का नाश होगा तो महर जन तपस्त यही सभी नाश होंगे तो होने से त्रिलोक पक्ष में एक नैमित्तिक और नहीं हो पाएगा नैमित्तिक में महजन तपस्त्य बचे रहेंगे किंतु जब आप त्रिलोकी कह देंगे और महजन तपस्त्य अलग नहीं रह पाया नहीं रह पाने उनको बचाएंगे कैसे त्रिलोकी में इसलिए नैमित्तिक प्रलय नहीं होगा जब होगा तो वो प्राकृतिक प्रलय हो जाएगा इसलिए मूल में जो कहा त्रैलोक्य नाश सच चतुर्विध इसलिए टीकाकार कहते हैं त्रैलोक्य नाश चतुर्विद नहीं हो पाएगा नित्यादि भेदे न टीका में कहते हैं इसलिए त्रैलोक पक्षीय सप्रलय नित्यादि भेदेन त्रिविध होगा तीन प्रकार के वाक्य में नैमित्तिक नहीं हो पाएगा और चतुर्दश चतुर्दश लोक पक्षीय स नैमित्तिक इति अर्थात स स अधिक अधिक नैमित्तिक होकर के चतुर्दश भुवन अगर मानेंगे तो चतुर्विध प्रलय हो जाएगा चतुर्दश लोकलोकी पक्षीय स अर्थात अधिक इति नैमित्तिक अर्थात तो अधिक नैमित्त होकर के चतुर्विध हो जाएगा तस्व इति अभिप्रेत्य आह तो अभिप्रलय चतुर्दशल मन से चातुर्ध्य प्रलय इसको कहते हैं मूल अच्छा आगे टिका में प्रलयनाम विनाश पाठ स्पष्ट प्रलय शब्द का अर्थ है विनाश ऐसा लैन से पाठ स्पष्ट है समझ में आ जाता है तत्र आद्यम लक्ष्य थे आद्य हो गया नित्या? तत्र नित्य मूल में त्र नित्य प्रलय सुसुप्ति तो इसका लक्षण क्या है तस् सकल कार्य प्रलय प्रलय रूपत्ल प्रकर्षल अर्थात सारे कार्यों का प्रलय हो जाएगा टीका में सुसुप्ति जीवों की, या ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी का जो सुसुप्ति है उसका भी नित्य सुशुक्ति है किंतु तो ब्रह्माजी का नित्य कहने से नित्य प्रतिदिन ब्रह्माजी का दिन और मनुष्यों का दिन में बहुत अंतर हो गया इसलिए ये ब्रह्माजी जी छोड़ करके बाकी होगा क्योंकि ब्रह्माजी का जो सुश्रुप्ति होगा उसको नैमित्तिक कहेंगे तो वो तो चतुर्युग सहस्र आने ब्रह्मो तो हम लोगों का एक सहस्त्र चतुर्युग होने से ब्रह्मा का एक दिन होगा तो इसलिए ये जो नित्य होता है और ब्रह्म व्यतिरिक्त अन्य अन्यों का देवताओं को, भी। देवताओं को भी ये होगा नित्य होगा उनका दिन देवताओं का आ, हम लोगों का एक साल में उनका एक दिन इसलिए श्राद्ध जो करते हैं ना साल में एक दिन करते हैं ताकि आ, हम लोग का जब एक साल होगा पितृलोक देवलोग में एक दिन होगा तो हम लोग जो एक साल में एक बार पिंड देंगे तो उनको प्रतिदिन मिलेगा हम लोग एक साल हो गया तो उनका एक दिन गया हम लोग साल में एक बार देंगे अर्थात तो उनको दिन में एक बार होगा तो उनके लिए भी नित्य प्रलय होगा खाली ब्रह्मलोक में नित्य प्रलय नहीं है उनके लिए तो नैमित हो जाता है अर्थात तो हम लोग के लिए जो नैमित्त है ये ब्रह्मलोक में नित्य है क्योंकि हम लोग का एक सहरसा चतुर्युग होने से ब्रह्मलोक में एक दिन हुआ इसलिए उनका भी नित्य प्रलय है किंतु उसका नाम हो जाएगा हम लोग का दृष्टि से नैमित हो जाएगा मूल में कहा है तत्र नित्य प्रलयः सुसुप्ति ही तस्या सकल कार्य प्रलय रूप सारे कार्य प्रलय हो जाएंगे टीका में इसको कहते है नित्य प्रलय प्रतिदिनम प्रविल प्रतिदिन ये लय होता है सुसुप्ति काले सकले विलीन ऐसे कैबल्य उपनिषद में है और छांदों के उपनिषद में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति सुषुप्ती अवस्था में सत के साथ एक हो जाता है प्रतिदिन अहर अहर, अहर ब्रह्म गमयति अहर अहर प्रतिदिन ब्रह्म के साथ एक होता है सुसुप्ति समय में इति कैवल्य सुति अनुस्रत आह सकले विली इसलिए मूल में कहा तस्या सकल कार्य प्रलय रूपत्वात टीका में अभी सकल कार्य प्रलय कह दिए तो ननु, ननु हम है ना हम को वह कर दीजिए ननु एवं अगर सारे कार्य प्रलय कह देंगे तरी पूर्व पक्षी कहता है कि एवं तरही अर्थात सारे कार्य अगर लय हो जाएंगे सुखादि हेतु तो हो धर्मादे सुखादि का हेतु धर्म वो भी लय हो जाएगा और स्मृति हेतु तो हो संस्कार ये भी लय हो जाएगा तद निम प्रविलयात् तो उत्थित फिर सुसूप के बाद जो उठेगा उसका संस्कार भी नहीं है और धर्म भी नहीं है नहीं होने से कथम सुखादि भेद भोग और पूर्व पदार्थ स्मरण ये कैसे होगा उसका तो हेतु सब लय हो गया इति आसंख्य सिद्धांती मूल में उत्तर देता है धर्मा धर्म पूर्व संस्कार तदा तो कारणात्मना अवस्थान धर्म अधर्म पूर्व संस्कार ये सब कार्य रूप में और नहीं रहेंगे सब कारण रूप में चल जाएंगे कारणात्मना अवस्थान ये कारणात्मना क्या है टीका में कहते हैं कारणात्मना अविध्यात्मना अथवा स्व कार्य कारण कारणात्मना अविद्या रूप से सामान्य रूप से सब अविद्या में चले गए अथवा स्व कार्य ये धर्म अथवा ये जो स्मरण इसका जो कारण अर्थात अविद्या नहीं होकर के संस्कार रूप में बने रहे अविद्या सामान्य रूप हो गया संस्कार अर्थात विशेष रूप बन कर स्व स्व प्रदेश धर्मादि धर्मादि का कार्य जो सुख ये सुख ये सब संस्कार रूप बन करके रहेंगे तो अंतकरण से तदा कारणात्मना अवस्थानम अभी दूसरा संकाल आ रहा है पूर्व पक्षी अच्छा मूल में एक वाक्य रह गया तेना सुथित न सुख दुखादि अनुभव अनुपत्ति संस्कार रूप से सब रहा अविद्या रूप से होने से फिर सुख तो उत्थित जब फिर नींद से जग जाएगा सुख दुख इत्यादि का अनुभव होगा अर्थात पूरा नाश हो गया ऐसा नहीं सब अविद्या रूप से संस्कार रूप से रह गया अनुपत्ति न पहले ते न सुख दुख उत्थित से न अनुपत्ति अर्थात उपपत्ति हो जाएगा सुख दुख अनुभव करेगा टीका में नु अंतकरण सी तदा कर कारणात्मना अवस्थान अंतकरण भी कारण रूप से चला गया संस्कार अथवा अविद्याप से कथम तद अधीन प्राणनादि क्रिया अंतकरण अगर नहीं रहा तो फिर ये प्राणनादि ये अंतकरण अर्थात ये जीव अभी वो लय होकर चला गया चला गया तो ये प्राण नादि ये सब चलायेगा कौन क्योंकि जो प्राणन होता है ये प्रयत्न जीवन होने प्रयत्न प्रयत्न ये अंतकरण का धर्म होगा अभी अंतकरण चला गया लीन होकर के ये प्रयत्न कौन कराएगा ये प्राणन कैसे चलेगा ये गुरु कह रहा है कथम तदीन तो प्राणनादि क्रिया इति आसंक सिद्धांत कहता है देह हेतु धर्मादेर विनाश अभी विनाशे अर्थात कारणात्मना लय हो जाने पर देह का हेतु धर्मादि धर्म अधर्म धर्मा से देह मिलता है ये भी अभी कारणात्मना चला गया चला जाने से भी देह स्थिति बतु में गया तो देह स्थिति जैसा बना रहता है अभी धर्म तो सब अविध्या रूप से चले गए जेह जैसे बना रहा तो तेह तो तो तो स्थितिवत त्रिया तो तो उपलब्धि री न अनुपपन्ना जैसे देह रहा ऐसे प्राण नदि भी होगा तो जैसे दे... देह का हेतु तो धर्म आदि ये भी कारण होने पर भी अविद्या दिखता है इसी प्रकार की प्राण आदि भी दिखता है प्राणन जो, जो सोया हुआ उसका प्राण चलता हुआ दिखता है उसका छाती ऊपर नीचे होता है दिखता है मूल में नवा स्मरण अनुपपत्ति अच्छा दुखादि अनुभव का अनुपपत्ति नहीं है स्मरण का अनुपपत्ति भी नहीं है दोनों हो जाएगा अविद्याण रूप से सब चले गए आगे न च पूर्व पक्षी का है कि सुसूप अंतकरण से विनाशे विनाशे अर्थात लय तदीन तो प्राणनादि क्रिया अनुपपत्ति पूर्व पक्षी का सिद्धांतिक न च अनुपत्ति नहीं होगा जैसे धर्मादि संस्कार रूप से जाने से भी शरीर बचा रहता है इसी प्रकार की ये प्राणन क्रिया भी चलता रहेगा टीका में सिद्धांती धर्मादि शरीर का हेतु धर्मादि लय होने पर भी शरीर रहता है पूर्व पक्षी कहता है कि जो हम दोष दिखा रहे हैं कि प्राणन नहीं होना चाहिए ये शरीर के लिए भी समान दोष लागू है शरीर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका हेतु धर्मादि लोय हो गया तो ये भी नहीं होना चाहिए ठीक टीका में नु कारणा भावे द्वयमअपुम तो अर्थात शरीर भी नहीं होना चाहिए अब शरीर को दृष्टांत तो देकर के दास शांति को प्राण को दे देते हैं वो दृष्टांत तो भी असिद्ध है विरुद्धम इति अपरितोषात पूर्व पक्षी ये दोष दिखाने से सिद्धांति मूल में कहते हैं वस्तुत श्वासादि अभाव अपी श्वास इत्यादि ये सब कुछ नहीं है तद उपलब्धे श्वास सुप्त पुरुष का श्वास का जो उपलब्धि होता है वो पुरुषांतर विभ्रम मातृत् जो देखने वाला द्रष्टा है ये द्रष्टा का भ्रम है अर्थात जो सोया हुआ है उसका ना शरीर है ना प्राणम है ये तो द्रष्टा का भ्रम है सुप्त शरीर उपलम्बवत जो सुप्त का शरीर देखता है ये भी ब्रह्म है क्योंकि पूर्व पक्षी दोनों ही नहीं हो पाएंगे सिद्धांत कहता है बिल्कुल ठीक दोनों ही नहीं होंगे ये दोनों ही ब्रह्म है तो कैसा ब्रह्म है तो वास्तविक क्या पदार्थ है तो ब्रह्म है जैसे घटपट नदी पर्वत सब देखता है ऐसा ही कुछ पदार्थ ये स्वयं देखता है जैसे रजु में सर्प अर्थात तो सुप्त पुरुष का जो शरीर प्राणन दिखता है ये सुप्त पुरुष का धर्मा धर्म के लिए नहीं दिखता है अभी दृष्टा का धर्मा धर्म से दिख रहा है जैसे अर्थात तो रज्जू में जो सर्प दिखने देखने दिखने वाला तो वो रज्जु को जो डाला है उसके चलते दिखता है ना जो देखने वाला उसके चलते वो भी सर्प दिखता है तो इसी प्रकार की तो अभी जब वो जागृत में आ गया जागृत में जो शरीर आ गया तब तो अर्थात है कि अभी वहाँ रजु नहीं है अभी वहाँ सर्प है क्योंकि जो सोया हुआ था पुरुष अभी जब जा, जागृत आया उसका भी धर्मा, धर्म इत्यादि अब सब संस्कार से कार्य रूप में आ गए, वो अपना शरीर बना लिया दृष्टा के लिए जो दूसरा दृष्टा भी वो दु, जो दूसरा दिखाई दे रहा था हा मिथ्या दिखाई दे रहा है अर्थात अपने भ्रम के चलते वहां देख रहा है क्योंकि उस समय में सोया हुआ पुरुष अपना शरीर को नहीं धर्माधर्म से नहीं बना रहा है अर्थात सोया हुआ पुरुष का प्रारब्ध से तो उस समय में उसका शरीर नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है तो फिर दिख रहा है तो दिख रहा है तो देखने वाला अपना भ्रम से रजु में सर्फ देखने जैसा जब वो पुरुष जाग जाता है तब अपना धर्माधर्म कार्यक्षम हो जाएंगे उससे वो अपना शरीर बन जाएगा बनने से तब वो जो देखने वाला अब और भ्रम नहीं देख रहा है जब तक तो वो सोया था ये भ्रम देख रहा था वो जग गया और भ्रम नहीं देख रहा है अब वो वास्तव पदार्थ व्यापारिक पदार्थ देख रहा है ऐसा वो कर रहे जैसे पहले तत्काल सो रहा था उसी में भ्रम हो गया हो गया क्यूँकी अभी निमित्त आ गया क्यूँकी वेदार क्या कहता है निमित्त तो अगर है अनिर्वचनीय उत्पत्ति क्यू मानना है निमित्त अगर नहीं है तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति जैसे स्फटिक में पास पास में रक्त पुष्प है रक्त पुष्प का लालिमा स्फटिक में दिखता है और दृष्टा को रक्त पुष्प भी दिखता है स्फटिका भी दिखता है हम उस समय में स्फटिक में जो लालिमा उसको अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं मानते हैं यहाँ का वहां आरोप करता है किन्तु अगर पुष्प उसका दृष्टि अरूढ़ मतलब ये हो गया व्यवधान हो गया स्फटिका किंतु दिखता है स्पटिका लाल दिखेगा पुष्प नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहे, जी। नहीं दिख रहे नहीं जी। इसको आरोप नहीं कर पाएगा अनिर्वचनीय अनिर्वचन मानेगा देखिए अभी सामने में पर्दा है वहां अनिर्वचन पर्दा हट गया अभी अनिर्वचनीय उत्पत्ति कहेंगे जैसे ही ऐसे वेदांत तो आप प्रश्न पूछेंगे तो ऐसे उत्तर दे दे तात्पर्य है कि ये सब वास्तविक अनिर्वचनीय उत्पत्ति हम व्यावहारिकों को हटा लेंगे तो हम व्यावहारिक में सत्य मानने से वो इस प्रकार उत्तर देते हैं तो, जब तक वो सोया है वो आप अनिर्वचनी उत्पत्ति देखते हैं क्यों कहते हमारा प्रारब्ध हम उसी प्रकार बनाते हैं और जब वो जग गया कहते वो अपना बनाएगा तो हमको और बनाना नहीं पड़ेगा अनिर्वचनीय उत्पत्ति हो रहा तो अभी अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं होगा <sh 1 rucky? sharp inhale> कहेंगे अभी एक एक सोया हुआ, और हो रहा था। अभी हो जाएगा जब वो जग जाएगा अनिर्वचनीय उत्पत्ति था वो जगने के बाद तभी तो उसको अनिर्वचनीय उत्पत्ति है उसके लिए व्यावहारिक नहीं है सब अनिर्वचनीय हो गया प्रतिवासी का ये वेदांत लोग ऐसे कहेंगे टीका में नुण नुण हाँ ठीक अर्था है अर्थात हाँ, जो देखने वाला देखता है ये उसका भ्रम से देखता है सो हम लोग भी पहले पहले जो पढ़े बड़ा विचित्र लगा किंतु सब तर्क देने से हाँ मानना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं वेदांत तो का आखिरी तात्पर्य है कि ये अनिर्वचन आप जितना जितना ग्रहण करे तो सर्वत्र अनिर्वचन स्वीकार करें बढ़िया बात है कहीं कोई और महत्व तात्पर्य व्यावहारिक ये सब बुद्धि नहीं रखना है तो धीरे धीरे इस प्रकार होना है ठीक टीका में सुप्त मृताद असंख्य परिहरति सुप्त और मृत सुप्त का भी कहते हैं आपकी आप उसका सब चीज अविद्या में लय हो गया और जो मृत हो गया वो भी और अविद्या में लय हो गया क्योंकि वो बंद हो गया उसका अंतकरण यदि बंद हो गया सो अविद्या में लय हो गया ये दोनों तो बराबर हो पर इता, इता, इता गया मूल में एवं न चम सुप्त परेता है पर इत अर्थात तो, क्या कहते हैं अंतिम चला गया जो पर श्रेष्ठ पर मृत मृता इत ईणग हो निष्ठा पर अर्थात श्रेष्ठ हित वहाँ परो है तो। चला गया तो। सिद्धांत उत्तर देता है मूल में सुप्तस्य से लिंगो शरीरम शरीर संस्कारात्मना अत्र वर्तते सुप्त और मृत में अंतर दिखाता है जो सुप्त है उसका लिंगो शरीर संस्कार रूप से यही रहता है परेतु लोकांतरे जो चला गया उसका और सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर यहाँ नहीं रहेगा और जहाँ स्थान है वहाँ चला गया इति वैलक्षणिया जागृत अवस्थाया परेत लिंग शरीर जन्मांतरीय तत्त पदार्थ संस्कार जन्य तत्त पदार्थकारात्मना लोकांतरे स्थित जागृत अवस्थाया जागृत अवस्थाया अर्थात पर जन्म नहीं जागृत अवस्थायाम अभी अलग जन्म में आ गया तो पर जन्म में जाग्रत तो अवस्था में परेत तो अन्य लोगों को चला गया जाकर के परेत तो लिंग शरीरम जो अन्य लोग में चला गया उसका लिंग शरीर जन्मांतरीय तत्त पदार्थ संस्कार जन्य जन्मांतरीय अर्थात पूर्वजन्म पूर्व जन्म में जो सब कर्म करेगा वो सब पदार्थ का संस्कार बनेगा वो संस्कार जन्य तदार्थम पूर्व जन्म में जो कर्म किया उसी के संस्कार हुआ वो संस्कार रूप होकर के जब लोकांतर में चला गया पर्यतक होकर के संस्कारात्मना लोकांतरे स्थित अभी लोकांतरे जागृत अवस्था में लोकांतर में अन्य लोक में जाकर के है पर्यतक का स्थिति किंतु उसका अभी जो जागृत अवस्था है लोकांतर में है उसका संस्कार पूर्व जन्म में जैसा किया है ये अवस्था हो जाता है अगला लोक में चला जाता है सुप्त से तो तादृश संस्कारात्म ना अत्रर्थ सुप्त में जो संस्कार है तो वो संस्कार के साथ यही अर्थात इसी शरीर के पास विद्यमान है लोकांतर नहीं जाता है यहां। मतलब उसी शरीर में ही रहेगा उसी शरीर में अर्थात उस समय में उसको शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा किंतु तो लोकांतर नहीं जाएगा शरीर के अंदर ही तो नाड़ियों तो तो तो में रहेगा किंतु तो शरीर को अनुभव नहीं करेगा जैसे हम जागृत में शरीर को अनुभव करते हैं ना वो शरीर को अनुभव नहीं करेगा नाड़ी में शरीर में ही रहेगा तो अनुभव नहीं कर पाएगा राजा आपने अंदर चला फिर भी नगर का तो वो, वो तो जैसे कहते हैं ना हम एक अगर कमरे का अंदर चले गए बाहर का चीज को अनुभव नहीं कर पाते तो तो हैं है। उसका विचार बुद्धि रहेगा स्वप्न में कभी नहीं रहता क्या हम ऋषिकेश में गंगा किनारे घूम रहे है हो सकता है विचार रहेगा किन्तु जो व्यावहारिक इंद्रियोग ज्ञान होना है वो सब नहीं होगा शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा अच्छा आगे टीका में ननु पुरुषांतर देहः देह प्राण क्रिया च्रमात्तीयते आपने पूर्व पक्षी कह रहा है कि पुरुषांतर का जो देह सुवस्था में और उसका जो प्राण प्राणन क्रिया हो रहा है वो सब आपने कह दिया कि भ्रम से दिखता है वह नहीं उसका खाली भ्रम से देखने वाला देखता है तो ठीक है उसका प्राण क्रिया और देह ब्रह्म से होता है कभी सुप्त अवस्था में कोई हाथ पांव कुछ घुमा सकता है उठा सकता है चला सकता है वह भी कर देते हैं सुप्त अवस्था में कभी लोग चलते भी है एकदम तो वो कहते हैं न कर्मेन्द्रिय व्यापार आदि कमिति वैषम्य नियामक अभाव तो उसका प्राण क्रिया और उसका देह भ्रम से होता है किन्तु उसका जो कभी शरीर चलता है हिलता है ये सब जो होता है ये भी क्या भ्रम में होता है ये तो आप भ्रम बोल करके नहीं कहे तो ये वैषम्य किस कारण से होगा तो इस प्रकार के पूर्वपक्षी संख्या दिखाने से सिद्धांत दूसरा विकल्प देता है यदवा अंतकरण से ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति तथा ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण से सुषुप्त विनाश लय ज्ञान शक्ति सुसुप्ति में लय हो गया कोई विचार नहीं चलेगा न तो क्रिया शक्ति विशिष्ट शक्ति जो क्रिया शक्ति विशिष्ट है अंतकरण वो बना रहेगा विचार नहीं चलेगा किंतु प्राण अपान चलते रहेंगे क्रिया शक्ति है वो प्राणादि अवस्थानम अविरुद्धम अर्थात सुसुप्ति अवस्था में प्राण अपान इत्यादि चलेंगे पहले कहा था भ्रम उसमें थोड़ा अस्परस हुआ इसलिए दूसरा विकल्प देते हैं क्रियाशक्ति विशिष्ट अंतकरण का लय नहीं होगा नहीं होने से प्राण चलेगा उसका हाथ पांव का भी कुछ चल सकता है कुछ करवट बदलेगा ये सब होगा हो जाएगा ठीक है में आदि पदम अपान संग्रह संग्राहकम जो मूल में दिया ना तो क्रियाशक्ति विशिष्ट सी आई थी प्राणादि अवस्थान आदि कहने से प्राण अपानते चलते रहते टीका में तुम मृत शरीर अवस्थान बद अविरुद्धम भावः देह अवस्थान सुसुद्ध समय में देह कैसे रहता है धर्म धर्म तो लय हो गया तो सिद्धांत कहता है कि मर जाने के बाद उसका शरीर तुरंत क्या मतलब निरन्वय विनाश हो जाता है ना पड़ा रहता है दिखता है मरने के बाद दिखता है जैसे मृत शरीर दिखता है ऐसे ये भी दिखेगा अविद्ध में भाव अतः प्रमाण आह मूल में यदा सुप्त स्वप्नं न कंचन पश्य अथ अस्े एक बवती अथ एनम सर्वर्नाम सह्येत यदा सुप्ता सुसुप्ति में ज्ञा न कंचन स्वप्नं पश्यति स्वप्न नहीं देखता है अथ अस्े एक भवति उसका सारे जो अंतकरण वो प्राण में एकधा हो जाता है अर्थ एनम वाक अर्थात एनम अर्थात ये प्राण में सारे वाक नामों के साथ नाम अर्थात विषय अर्थ नाम अर्थात शब्द वाग वाग अर्थात वाघिन्द्रिय वाघिन्द्रिय सारे शब्द के साथ ये प्राण में लीन हो जाता है आगे सता तदा संपन्नो भवति सता सत ब्रह्म के साथ तदा तदाप्त संपन्नो भवति में ब्रह्म के साथ एक हो जाता है अपीतो भवति स्वस्मिन अपीतो उसमें लय हो गया अर्थात स्वरूप में लय हो गया इत्यादि श्रुतिर उत सुषुप्त मानव सुसुप्ति होती है इसमें प्रमाण है ये सब टीका में अथ अथ तो जो मूल में कहा प्राणे कथ अस्व एक अथ अर्थ तद अस्थ सुप्ते सी जब सो जाता है एक एको, तो हो जाते हैं, अथ आगे मूल में दिया अथ एनम एनम काम प्राण प्राण में वाक् जाता है लय हो जाता है और वाक सारे नामों के साथ शब्द के साथ है। वाक है तो फिर शब्द तो वाक ही नहीं है तो शब्द भी सब लय हो गए प्राण में लय हो गया आगे टीका अपीती प्रवेशती प्राण में सब प्रवेश कर जाते हैं कौशित की श्रुति छाद गुट गया ग कार आधा गौशित गो। की श्रुति का उदाहरण दे करके छांद उदाहरती पहले वाला जो यदा सुप्त व कौशित तो कि दिया आगे छांद सौम्य तदा संपन्न होती टीका मे हे सौम्य उदाहक कह रहे हैं। श्वेत के <coughs> तदा श्वेत केतुक सता सुसूपूपेण ब्रह्मणा सदरूप ब्रह्म के साथ जीव संपन्न अर्थात तो अभेदम गोम अपित अपित अर्थात बिलीन बिलीन का अर्थ तिरोहित तो उपाधि जीव का जो उपाधि होता है जीव का उपाधि बुद्धि अंतकरण अंतकरण उपाधि तो बिलीन हो जाता है तो उपाधि बिलीन हो जाने से स्वयं ब्रह्म के साथ एक रहा अंतकरण विलीन हो गया अर्थात निरन्वय विनाश नहीं हुआ अविद्या रूप से रहा इसलिए मुक्त नहीं हो जाता है ब्रह्म के साथ एक होने पर भी मुक्त नहीं हो जाता है क्योंकि अविद्या वहा मतलब व्यवधान रखता है संपूर्ण एक नहीं हो जाता है इसलिए सती संपद्य न्यादि श्रुतिपद ग्राह्य सती संपद्य सद ब्रह्म में संपद्य एकाकार होकर भी न विद्यु जानते नहीं कि हम ब्रह्म के साथ एक हुए बोलकर के अर्थात तो उनको सुसुप्ति में ब्रह्म के साथ एक होते है अर्थात सुसुप्ति होता है सब प्रमाण है अच्छा ये नित्य प्रलय का बात हुआ आगे टीका में एवं नित्य प्रलयम अभिधा प्राकृतम निरूपयती दूसरा प्रलय हुआ प्राकृत प्रलय मूल में प्राकृत प्रलय कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक सकल कार्य नाश नित्य प्रलय में सकल कार्य नाश था किंतु कार्य ब्रह्म विनाश वहां निमित्त नहीं था हिरण्य गर्भ तो वैसा रहता है प्राकृतिक प्रलय में कार्य ब्रह्म विनाश हो करके सारे कार्य का नाश हो जाना अर्थात विराट हिरण्य उसका भी मृत्यु हो जाना यदा तू प्राग एवं उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार अच्छा ठीक है सकल कार्य विनाश अर्थात तो प्रकृत लय प्रकृति में अविद्या में माया में सब लय हो जाएंगे सुसुप्तेस्तु सुसुप्ति का क्या स्थिति है कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक सकल कार्य विनाश रूपत्व अभाव आप कहेंगे आप तो सुसुप्ति में भी कहे थे सकल कार्य नाश अभी भी कह रहे हैं प्राकृत परिवहन में सकल कार्य नाश ये दोनों समान हो गया इसलिए कहते सुसुप्ति में कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त का सकल कार्य विनाश नहीं हुआ था यहाँ तो कार्य ब्रह्म का भी नाश हो जाता है वन से न तथातौ तत्र, तत्र अतिव्याप्ति सुसुप्ति में ये लक्षण जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ कार्यब्रह्म विनाश नहीं है ठीक है मैं उत्पन्न पर ब्रह्म साक्षात्कार से हिण्यगर्भ से ब्रह्मांड अकार निर्वाहक परिसमाप्तो परिसौ यदा विदेह कैबल्यात्मिका तो लोकवासीना उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराण ब्रह्मण सह तथा मुक्तिरित्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार से हिण्यगर्भ हिरण्यगर्भस्य हिरण्यगर्भ प्रथम क्षण में जन्म द्वितीय क्षण में भय तृतीय क्षण में ज्ञान हिण्यगर्भ उत्पन्न होने का उसका तृतीय क्षण में ज्ञान हो जाएगा तो ये बृहदारण्य में आता है तो मदन अन्य कोई नहीं है तस्मा नु बिभेमी मैं किसे वही करता हूं ऐसे उसका ज्ञान हो गया था, तो अर्थात अद्वित ज्ञान हो गया वो तृतीय क्षण में ज्ञानी हो जाता है प्राग उत्पन्न तो ज्ञान अगर हो गया तो फिर भी हिरण्य से क्यों वो शरीर रखता है उसका कहते ब्रह्मांड अधिकार निर्वाह का प्रारब्ध कर्म पहले उपासना किया है हिरण्य गर्भ बनने के लिए अभी ब्रह्मांड अधिकार ब्रह्मांड चलाने का उसका अधिकार है दायित्व तो है तो होने से यह प्रारब्ध कर्म जब तक रहेगा उसको करना पड़ेगा जिसका जो प्रारब्ध कर्म उसको तो करना ही पड़ेगा और ज्ञानी तो रो रो के करेगा ज्ञानी जानेगा तो हो ज्ञानी का भी वो प्रारब्ध जो है यमराज उपाख्यान में आता है यमराज वहाँ ज्ञानी है तो फिर भी कितना सो पीड़ादायक कर्म करते हैं क्यों कहते हैं कि वो प्रारब्ध है अधिकार करेगा वो कार्य तो तो फिर विपरीत से कोई प्रारब्ध जागृत हो गया ठीक क्या करें? तो करेगा उसका दुष्कर्म फिर आगे जाएगा यमराज के पास <laughs> जाएगा कोई उसमें ये नहीं और ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद आगे उसका विपरीत कर्म इस प्रकार कभी हो जाता है <laughs> कहते हो कहेगा वो तो शरीर मन बुद्धि किया तो उसको, उसको नहीं है कुछ तो कहेंगे उसका निंदा करने वाले को जाएगा जाएगा इसलिए ज्ञानी को और कुछ नहीं होना है लेकिन वो तो बड़ा पाप हो गया ना मतलब ज्ञानी का ज्ञानी का अगर बड़ा पाप हो गया उसको निंदा करने वाले को भारी जाएगा उसको नहीं जाएगा किंतु तो क्योंकि ज्ञानी जानता है कि शरीर मनोबुद्धि से होता है ये हमसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर तो क्यूँ शरीर मनुबुद्धि किया कहते हैं शरीर मनुबुद्धि क्यों मन क्या इसे जो असंग निष्क्रिय ब्रह्म इसका क्या दोष है वो तो उसमें जैसा संस्कार है वो ऐसा किया क्योंकि जैसा संस्कार है ऐसा किया तब तो उसका अभी हाथ काट दिया जाएगा तो ज्ञानी कहेगा काट दीजिए हम क्या करेगा उसमें तो होता है ऐसे बहुत आया है ये जो सक्रेटिस कहते हैं उसको जहर पिला दे पिला दो क्या करेगा उसमें तो इसी प्रकार के जिस कामना कर्म करेगी उसके बाद में कामना तो सं तो उसको सन्यास लेने सन्यास का कोई मूल्य नहीं है नहीं, ज्ञान हुआ नहीं हुआ नहीं, नहीं ज्ञान नहीं जैसे कोई सकाम करना कर, कर, को कर रहा था, करने करने बाद बाद में में इस इस को काम का संयास लेके उसका फल भोगना पड़ेगा जो उपासना किया था हाँ हाँ करना पड़ेगा उसका ज्ञान नहीं हुआ तब तो सन्यास ले ब्रह्म जाए इंद्र बने कुछ भी बने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा जैसे से जाते हैं तो उनका पड़ेगा, पड़ेगा? पुण्य लोग होगा किंतु अगर उसको निष्काम होकर करता है इसका फल मेरे को चाहिए नहीं नहीं आएगा नहीं। चाहिए नहीं तो हम क्यों करेंगे चाहिए नहीं तो नहीं करके समाधि तो हो जाइए निष्काम कर्म क्यूँ करना है क्योंकि हम समाधि स्तर तो नहीं हो पा रहे हैं नहीं हो पाने से दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे इसलिए निष्काम करना है जो अर्थात समाधि तो, तो होगा उसको कर्म में क्या आवश्यक है बिल्कुल आवश्यक नहीं है ये, ये गीता में विचार हो रहा था ना उसको कोई आवश्यक नहीं है कर्म जब तक ये सामर्थ्य नहीं आया तब तक करना है रजस जितना अधिक है वो तो उपासना भी नहीं कर पाएगा जप ध्यान भी नहीं कर पाएगा तो होने से कहेंगे उसको निष्काम होकर के फावड़ा चलाना पड़ेगा जिसका कि तो रजस घट गया अब वो निष्काम होकर के अब वो जप ध्यान करेगा तो कामना जहां लगाएगा वो फल तो भोगना पड़ेगा तो इसलिए निष्काम होने से चित्त शुद्ध होगा कामना लगाने से भोग करना पड़ेगा अच्छा ये तो पंक्ति तो देख लेंगे ब्रह्मांड अधिकार निर्वाहक प्रारब्ध कर्म परिस इसलिए ब्रह्मा जी सबसे लंबा समय बिताने वाले ज्ञानी क्योंकि इतना लंबा समय इंद्र भी कभी कभी ज्ञानी होते हैं तप में भी कभी कभी ज्ञानी होते हैं उनके अपेक्षा ब्रह्मा जी का अधिक और जीवन है और ब्रह्मा जी का तो जन्म का तृतीय क्षण में ज्ञान हो जाता है और सबसे लंबा जीवन कितने दिन उसको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा तभी तो वो सोचता रहता है तो हम क्यों ऐसे ही पद को चाह हम तो उसी समय अगर खाली हमको हिरण्य गर्व नहीं चाहे मुक्ति चाहिए अगर हो जाता तब तो उसको हिरण्य गर्भ नहीं होना पड़ता वो तो जीवन मुक्त होकर के पार हो जाता किंतु नहीं हो तो ये वासना समाप्त हो सत्या जब प्रार्थ कर्म हो जाएगा पूरा यदा विदेह कई बोले आत्मी का परम मुक्ति फिर विदेह कई बोल परमुक्ति हो जाएगा ब्रह्मा जी को जब हो जाएगा ब्रह्म लोग तब नाश होगा ये, ये प्राकृतिक प्रलय तदा तरलोकवासीना ब्रह्म लोक में जितने रहते हैं उनमें से उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणाम उनमें से जिनको ब्रह्म ज्ञान वहां हुआ, हुआ। ब्रह्मलोक में जितने होंगे सबको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा जो लोग उपासना करके ब्रह्म को जाएंगे उन्हीं को ही वहां ब्रह्म ज्ञान हो सकता है जो लोग कर्म करके असमेदय इत्यादि करके जाएंगे अथवा भोग करने के लिए जाएंगे उनको ब्रह्मज्ञान नहीं होगा जो नष्टिक्रह्मचारी अथवा सन्यासी जो कि निष्ठावान होकर के अपना वर्णाश्रम धर्म पालन करता है पैतालीस होना है ना नोहो ओम पूर्ण मत पू बस नहीं तो तो उनका ही तो हाँ अर्थात तो ये घंटी लगाने के लिए आप आ, हाँ वही मैं सोचता था मेरे को लगा कि पचपन में घंटी लगाना पड़ेगा अच्छा अच्छा न अभी तो अद्वे चलेगा अच्छा ठीक तो अभी ये अगर आप कल अच्छा घंटी लगाने के लिए अगर आप और किसी को आज तक ही लगा दिया ठीक ठीक है भी नहीं था का तक चलेगा तो मैं को को था। तो कोई देख हमको वही आता इसलिए मैं देख करके चला था ठीक है तो घंटी लगा दे ठीक है दिया अगर वहाँ कोई किसी को बोल देंगे घंटी लगा देगा तो फिर हम लोग पैंतालीस तक चलेंगे नहीं।, नहीं तो इसको और पांच मिनट पहले करना पड़ेगा और पांच मिनट पहले करेंगे तो फिर इसको पूरा करके आप लोगों को आधा घंटा बैठना पड़ेगा जो लोग फिर गीता में बैठेंगे ये लोग तो आज ये लोग शायद और हो गया सोचे अट्ठावन की घंटी है लगता वो तो महाराजी वाला अभी ये घंटी लगाना है ना और किसी को बताना पड़ेगा अच्छा अच्छा <laughs> अच्छा दोनों पर्वो में तो बंदा <laughs> अच्छा आप डिपार्टमेंट नहीं? नहीं जा रहे ना तब तो ठीक है और तो ये पार्ट के लिए घंटे किसको लगाने के लिए बता दीजिए में आते हैं अच्छा, ये दोनों ही नहीं, नहीं है परांधी परांधी जी भी आए थे वापस गए थोड़ा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं किया